टॉक कृष्ण स्मृति नंबर फोर कृष्ण का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था इस संबंध में आज तक क्या शोध हुई है आपका अपना निर्णय क्या है और क्या समाधिष्ट व्यक्ति इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता है कृष्ण कब जन्मे कब मरे इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया है न रखने का कारण जिन्हें हम सोचते हैं कि जो कभी जन्मते नहीं और कभी मरते नहीं उनका हिसाब रखना हमने उचित नहीं माना हिसाब उनका रखना उचित है जो कभी जन्मते हैं और मरते हैं उनका हिसाब रखने का क्या अर्थ है जो कभी जन्मते ही नहीं और मरते ही नहीं ऐसा नहीं है कि हिसाब हम नहीं रख सकते थे इसमें कोई कठिनाई न थी लेकिन वैसा हिसाब कृष्ण के व्यक्तित्व के बिल्कुल ही खिलाफ पड़ता है। हमने कोई तिथिवार का हिसाब कभी नहीं रखा पूर्व के मुल्कों ने अपने महापुरुषों के जन्म मृत्यु का कोई हिसाब रखने की कोशिश नहीं की पश्चिम के मुल्कों ने ही कोशिश की है उसका कारण और जब से पश्चिम का प्रभाव पूर्व पर बढ़ा तब से हमने भी फिकर की है उसका भी कारण है पश्चिम की एक धारणा है सभी उन धर्मों की जो यहूदी परंपरा में पैदा हुए चाहे ईसाइत चाहे इस्लाम उनकी धारणा है एक ही जन्म की एक जन्म और एक मृत्यु के बीच में सब समाप्त हो जाता है न उसके पीछे कुछ न उसके आगे कुछ फिर कोई जन्म नहीं स्वभाव था जिनकी ऐसी धारणा हो कि एक जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बीच जीवन पूरा हो जाता है न उसके पीछे न उसके आगे जीवन की कोई यात्रा है उन्हें जन्म और मृत्यु की तिथि को अगर रखने का बहुत मोह रहा हो तो आकस्मिक नहीं है लेकिन जिन्होंने ऐसे जाना हो कि ये जन्म बहुत बार होता है बहुत बार आता है और जाता है अनंत बार आना होता है अनंत बार जाना होता है वो हिसाब भी रखे तो कितना हिसाब कैसे हिसाब उनका हिसाब रखना उनके अपने ही विचार को झुठलाना होगा इसलिए उन्होंने हिसाब नहीं रखा जानकर ही ये हुआ है सोचकर यह हुआ है समझकर यह हुआ है हिसाब नहीं रख सकते थे ऐसी कोई कमी के कारण नहीं हुआ है संवत सन्न नहीं थे हमारे पास ऐसा नहीं दुनिया में सबसे पुराना संवत हमने ही पैदा किया है लेकिन जान के हमने ये बात छोड़ दी दूसरी बात पूछिए कि क्या समाधिस्थ व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ठीक तारीख क्या है जब कृष्ण पैदा हुए गैर समाधिस्थ बता भी दे समाधिस्थ बिल्कुल नहीं बता सकता। <laughs> क्योंकि समाधि का समय से कोई संबंध नहीं है समाधि जहां शुरू होती है वहां समय समाप्त हो जाता है समाधि नॉन टेम्पोरल है समय का उससे कोई वास्ता नहीं वो कालातीत है समाधि का अर्थ ही है समय के बाहर हो जाना जहां घड़ी पल मिट जाते हैं जहां परिवर्तन सो जाता है जहां वही रह जाता है जो सदा से है जहां अतीत नहीं होता जहां भविष्य नहीं होता जहां सिर्फ वर्तमान रह जाता है, जहां घड़ी के कांटे एकदम ठहर जाते हैं और नहीं चलते समाधि क्षण में घटित नहीं होती क्षण के बाहर घटित होती तो समाधि तो बिल्कुल नहीं बता सकेगा कृष्ण कब पैदा हुए और मरे ये तो बता नहीं सकेगा समाधिस्त ये भी बता नहीं सकेगा कि मैं कब पैदा हुआ और कब समाप्त हो जाऊ समाधिस्त इतनी कह सकेगा कैसा पैदा होना कैसा मरना न मैं कभी पैदा हुआ न मैं कभी मरूंगा अगर समाधिस्त से हम पूछे कि ये जो समय की धारा बह रही है ये जो क्षण आते हैं और जाते हैं ये कुछ आता है व्यतीत हो जाता है कुछ आता है आ रहा है कुछ अतीत हो गया है, कुछ भविष्य इसके संबंध में क्या ख्याल है तो समाधिस्थ कहेगा ना कुछ आता है ना कुछ जाता है जो जहां है वही है। सब वही ठहरा है जाने और आने का ख्याल समय की धारणा गैर समाधिस्त मन की धारणा है टाइम है सच समय ही मन की उत्पत्ति है जैसे हम मन के बाहर गए वहां कोई समय नहीं इसे दो तीन बातों में समझने की कोशिश करें समय मन की उत्पत्ति है जब हम कहते हैं तो बहुत कारणों से कहते हैं पहला कारण तो यह है कि अगर आप सुख में हैं तो समय सिकुड़ जाता है अगर आप दुख में हैं तो समय फैल जाता है अगर आप किसी परिजन से मिल रहे हैं तो घड़िया जलती भागती मालूम पड़ती हैं और किसी शत्रु से मिलती तो बड़ी मुश्किल से गुजरती मालूम पड़ती है घड़ी अपने ढंग से कांटे घुमाए चली जाती है लेकिन मन अगर रात घर में कोई मर रहा है मरण पर पड़ा है तो रात कटती हुई मालूम नहीं होती रात बहुत लंबी हो जाती ऐसा लगता है कि अब ये राज शुरू ही तो समाप्त होगी कि नहीं होगी घड़ी अपने ढंग से घूमती लेकिन ऐसा लगता है आज घड़ी घूम रही है नहीं घूम रही कांटे धीमे चल रहे हैं क्या लेकिन कोई प्रिजन आ गया है और रात ऐसे बीत जाती है जैसे क्षण में बीत गई और डर लगता है कि अब बीती अब बीती जल्दी बीत रही घड़ी जल्दी क्यों चल रही है घड़ी जल्दी नहीं चलती घड़ी अपने ढंग से चलती रहती लेकिन मन कि स्थितियों पर समय का माप निर्भर करता है आइंस्टीन से लोग पूछा करते थे कि तुम्हारी ये कि तुम्हारी ये की ये ये ये रिलेटिविटी जो सापेक्षता की है हमें समझाओ। आइंस्टीन तो कहता था ये बड़ा कठिन और शायद जमीन पे दस बारह आदमी हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ इस संबंध में सभी से बात नहीं कर सकता लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में आ सके ऐसा में तुम्हें उदाहरण देता हूँ की अगर हम तुम्हें एक तुम दोनों का मन की ही धारणा है आइंस्टीन इसे समझाने को एक छोटा सा उदाहरण लिया करता था वो कहता था कि अगर किसी आदमी को गर्म स्टोव के पास बिठा दिया जाए तो समय और तरह से बीतता है उसे अपनी प्रेसी के पास बिठा दिया जाए तो समय और तरह से बीतता है हमारा सुख हमारा दुख हमारे समय की लंबाई को तय करता है समाधि सुख और दुख के बाहर है समाधि आनंद की अवस्था है वहाँ कोई लंबाई ही नहीं रह जाती वहाँ समय बसता ही नहीं समाधि के क्षण में तो कोई नहीं कह सकता कि कृष्ण कब पैदा हुए कब विदा हुए समाधि के क्षण में तो कोई कहेगा कि कृष्ण है ही उनका होना शाश्वत है और कृष्ण का होना ही शाश्वत नहीं है होना तो हमारा भी शाश्वत है सब होना शाश्वत है रात आप स्वप्न देखते हैं शायद कभी ख्याल ना किया हो कि स्वप्न में समय की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है जागने से एक आदमी ने झपकी लिए क्षण भर को और वो सपना देखता है इतना बड़ा जिससे देखने में वर्ष भर लग जाए वो देखता है उसका विवाह हो गया उसके बच्चे हो गए वो बच्चों की शादियां कर रहा है वर्षों लग जाएं क्षण भर और झपकी लगी है और आंख टूटी और हमने और वो हमें कहता है इतना लंबा सपना देखा हम उससे कहेंगे पागल हो गए इतना लंबा सपना क्षण भर में कैसे देखोगे अभी तो तुम जागते थे अभी तुम जरा सी झपकी लिए आंख लगी ही थी और खुल गई इस पलक झपने में तुम इतना लंबा सपना देख कैसे सकोगे वो कहेगा देख कैसे सकूंगा नहीं मैंने देखा स्वप्न में मन बदल जाता है इसलिए समय की धारणा बदल जाती है गहरी नींद में सुसुप्ति में समय नहीं रह जाता इसलिए आप जब बताते हैं कि रात बहुत गहरी नींद आई तब भी आप जो समय का पता लगाते हैं वो समय का पता गहरी नींद से नहीं लगता वो कब आप सोए और कब आप जागे इन दो क्षणों के बीच में जो गुजर गया उसका हिसाब आप रख लेते हैं लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बताया ना जाए कि कब आप सोए और कब आप जागे तो आप कितनी देर सोए तो आप बता ना सकेंगे मैं एक स्त्री को देखने गया वो नौ महीनों से बेहोश है और चिकित्सक कहते हैं वो तीन साल तक बेहोश रहेगी और शायद बेहोशी में ही मरेगी संभावना कमे कि उसका होश वापस आए अगर तीन साल बाद वो स्त्री होश में आई तो क्या बता सकेगी कि तीन साल बेहोश थी इधर गली हजारों बार घूम गई होगी इधर कैलेंडर हजारों बार फट गया होगा लेकिन वो स्त्री कुछ ना बता सकेगी कि वो तीन साल बेहोश थी सुसुप्ति में चित्त सो जाता है इसलिए वहां भी समय का कोई बोध नहीं रह जाता समाधि में चित्त खो जाता है समाप्त हो जाता है रहता ही नहीं समाधि अचित नोमाइंड की अवस्था है समाधि से कोई पता नहीं चलेगा कि कृष्ण कब हुए और कब नहीं हुए। एग्जाम फकीर हुआ रिंझाई उसने एक दिन सुबह अपने वक्तव्य में कहा कि पागलों कौन कहता है कि बुद्ध हुए तो उसके सुनने वालों ने कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप और कहते हैं कौन कहता है बुद्ध हुए बुद्ध के ही मंदिर में रहता है वो फकीर बुद्ध की ही मूर्ति पर चढ़ाता है फूल बुद्ध की मूर्ति के सामने नाच लेता है बुद्ध का प्रेमी और एक दिन सुबह कहता है कौन कहता है कि बुद्ध हुए तो लोगों ने कहा पागल तो नहीं हो गए उस ने कहा पागल मैं था क्योंकि हो तो वही सकता है जो एक दिन ना भी हो जाए लेकिन जो सदा है उसके होने का क्या अर्थ आज मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध कभी नहीं हुए ये सब झूठी कहानियां हैं लोगों ने का शास्त्र कहते हैं कि हुए चले इस पृथ्वी पर उठे बैठे बोले गवाहियां हैं इस बात की चश्मदीद गवाह है उस फकीर ने कहा छाया चली होगी छाया उठी होगी छाया गिरी होगी बुद्ध कभी उठते कभी बैठते कभी चलते डिस जो पैदा होता है जो मरता है वो हमारी छाया से ज्यादा नहीं है वो हम नहीं है इसलिए जानकर हिसाब नहीं रखा गया सोच कर हिसाब नहीं रखा गया धर्म इतिहास नहीं है इतिहास होता है उसका जो आता है जाता है इतिवृत्त शुरू होता है समाप्त होता है आदि होता है अंत होता है धर्म इतिहास नहीं धर्म सनातन है सनातन का अर्थ होता है जो सदा है इसमें कोई तिथियों का हिसाब नहीं रखा गया इसलिए कोई समाधिस्त व्यक्ति न कह सकेगा कब हुए कब ना हुए कहने की कोई जरूरत भी नहीं कहने का कोई अर्थ भी नहीं कहना सिर्फ ना समझी से निकलता है हम ही कब हुए हैं और कब नहीं हो जाएंगे सदा से हैं इटर्निटी शास्वता है लेकिन हमें तो समय का हिसाब है पूरे वक्त सुबह होती है सांझ होती है गड़ियां बीतती हैं गुजरती हैं हमें समय का ख्याल है हम समय से ही सब नापने चलते हैं हमारे पास एक गज है समय का हम उससे ही नापते हैं हमारा नापना स्वाभाविक है सत्य नहीं हमारी समझ जैसी है वैसा हमारा नाप है हमारा नाप वैसा ही है जैसे कुएं के मेंढक ने सागर से आए मेंढक से कहा था कि तेरा सागर कितना बड़ा है कुएं में छलांग लगाई आधे कुएं में और कहा इतना बड़ा सागर से आए मेंढक ने कहा माफ कर तेरे कुएं से कोई हिसाब न बैठेगा तो उसने कहा और क्या बड़ा होगा उसने पूरी छलांग लगाई कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगा दी कहा इतना बड़ा लेकिन जब सागर के मेंढक की आंखों में फिर भी संदेह देखा तो उस कुएं के मेढक ने कहा तेरा दिमाग खराब मालूम होता है। कुएं से बड़ी कोई जगह है एक और रास्ता है उसने कहा आखिरी माप तुझे बता देता हूं उसने कुएं का पूरा गोल चक्कर लगाया और उसने कहा इतना बड़ा सागर के मैटक ने कहा कि भाई तेरे कुएं से हम सागर को नापेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे ये कोई इकाई ही नहीं बनती तो कुएं के मैटक ने कहा बाहर हो जाओ कुएं के कुएं से बड़ी कोई चीज कभी देखी आकाश भी कुएं के बराबरी देखा है जब भी उस कुएं के मैठक ने ऊपर देखा तो आकाश भी कुएं के बराबर दिखाई पड़ा उसने कहा आकाश जो सबसे बड़ी चीज है वो भी कुएं से बड़ी नहीं सागर क्या तुम्हारा आकाश से भी बड़ा हो जाए हम समय के कुएं में जीते सब चीजें आती हैं जाती हैं सब चीजें बटी हैं, कुछ है जो अतीत हो गया कुछ है जो भविष्य है और बड़ा छोटा सा क्षण वर्तमान का है जो आया ता, आता भी नहीं कि चला जाता है तो हम पूछते हैं किस क्षण में कौन हुआ हम किसी क्षण में अपने को अनुभव करते हैं किसी कुएं में कैद इसलिए हम पूछते हैं कि वे किस कुएं में थे किस क्षण की सीमा में थे नहीं न जीसस न बुद्ध न महावीर न कृष्ण नहीं कोई समय की सीमा में बांधे जा सकते हम बांधते हैं वो हमारी सीमाओं का आग्रह है जिस दिन पश्चिम की समझ और थोड़ी बढ़ेगी उस दिन वो क्राइस्ट के जन्म दिन और मृत्यु दिन को भूल जाएगा छोड़ देगा पूरब की समझ इस मामले में बहुत गहरी रही है इसके कारण कई अजीब घटनाएं घट गट गई इसलिए हमारे जो सोचने के ढंग हैं और कहने के ढंग हैं वो दुनिया नहीं समझ पाती अगर हम तीर्थंकरों की उम्र की बात पूछने जाए तो कोई लाखों वर्ष जीता है कोई करोड़ों वर्ष जीता है अब यह कोई कैसे मानेगा ये नहीं हो सकता कोई हजारों फीट ऊंचा है किसी का सिर आकाश कुछ छूता है यह कैसे हो सकता है यह कोई मानेगा नहीं मानने की बात भी नहीं समझने की बात है अगर कुए का मेंढक बहुत ही हिम्मत करे तो वो क्या कहेगा वो कहेगा हजार कुए के बराबर होगा और क्या करे लाख कुए के बराबर होगा करोड़ कुए के बराबर होगा कोई संख्या तो होनी ही चाहिए कुए से ही नापा जाना चाहिए सागर तो जो अनादि है जो सनातन है उनको हम कहेंगे करोड़ वर्ष है उनकी उम्र लेकिन वर्ष तो मौजूद रहेगा ही उससे ही हम नापेंगे जिनका और छोड़ नहीं तो हम कहेंगे जमीन पर उनके पैर होते हैं सिर आकाश कुछ होता है लेकिन फिर भी गज और फीट से ही नाप चलेगा जो जानते थे उन्होंने ये सब नाप सब मापदंड तोड़ दिए उन्होंने कहा हम ये हिसाब ही छोड़ते हैं। हम ये हिसाब रखते ही नहीं बिना हिसाब के कृष्ण हैं समाधिस्थ इस संबंध में इतना ही कहेगा वो सदा है का हिसाब रखा जा सका वो 1970 साल पहले हुए तो क्या कृष्ण का हिसाब नहीं रखा जा सकता रखा जा सकता था आसपास जो लोग थे उन पर निर्भर करती है बात जीसस के आसपास जो लोग थे उन पर निर्भर हुआ जीसस ने नहीं रखा है हिसाब क्योंकि जीसस के अगर वचन देखो तो समझोगे जीसस का एक वचन है अब्राहम एक पैगंबर हुआ जीसस के सैकड़ों वर्ष पहले जीसस से किसी ने पूछा कि, कि अब्राहम तो आपके पहले हुआ तो जीसस ने कन् बिफोर अब्राहम वाज वाज इसके पहले कि अब्राहम था मैं था इसका क्या मतलब हुआ जीसस ने तो टाइम तोड़ दिया जीसस ने समय तोड़ दिया अब्राहम तो सैकड़ों हजारों साल पहले हुआ लेकिन का तो अब्राहम होने के पहले में था लेकिन जो लोग थे उनके पास समय की एक धारणा थी उन्होंने कोई सागर नहीं देखा था उन्होंने कुआ देखे थे उनको ये बात बड़ी मिस्टीरियस लगी होगी उन्होंने कहा कि ठीक है कहते हैं कुछ रहस्य की बात होगी लेकिन वो समझे नहीं कि वो समय की धारणा तोड़ने की बात है जीसस से कोई पूछता है कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में खास बात क्या होगी तो जीसस कहते हैं no एक खास बात होगी कि वहां समय नहीं होगा लेकिन जो लोग आसपास थे रिकॉर्ड जीसस थोड़ी इकट्ठा करते है रिकॉर्ड कृष्ण थोड़ी रखते है रिकॉर्ड आस के लोग रखते कृष्ण के आस जो लोग थे वैसे लोग जीसस को नहीं मिले इस मामले में इस जमीन पर जो लोग पैदा हुए उनका सौभाग्य बहुत और है कृष्ण के आसपास जो लोग थे वैसे लोग जीसस को नहीं मिले जीसस के आसपास का खागा की कक्षा के लोग थे इसलिए तो उन्होंने उनको सूली लटका दिया क्योंकि वो आदमी इतना बेबूज हो गया कि सिवाय मारने का कोई उपाय ना रहा हम कृष्ण को महावीर को या बुद्ध को सूले नहीं दिए इसका कारण ये नहीं है कि जीसस से कुछ कम खतरनाक लोग थे ये इसका कुल कारण इतना ही है कि हम एक लंबी यात्रा है इस देश की जिसमें हमने बहुत खतरनाक लोगों को सहा जिनमें हमने बहुत खतरनाक लोग देखे जिनमें हमने बहुत अलौकिक अद्भुत आदमी देखे हम धीरे धीरे राजी हो गए और हमारे पास कुछ समझ पैदा होगी जिसका हम उपयोग कर सके इसका उपयोग जीसस के वक्त में नहीं हो सका इसका उपयोग मोहम्मद के वक्त में नहीं हो सका मोहम्मद के पास वे लोग न थे जो महावीर के पास थे जीसस के पास वे लोग न थे जो कृष्ण के पास थे इसलिए फर्क पड़ा इसलिए ही फर्क पड़ा और कोई कारण नहीं ये समझ लेना चाहिए ठीक से कि न तो कृष्ण ने कुछ लिखा है ना क्राइस्ट ने कुछ लिखा है जिन्होंने सुना है उन्होंने लिखा है क्राइस्ट एक गांव में ठहरे हुए भीड़ लगी है लोगों की उन्हें देखने और तभी भीड़ में आवाज आती है एक रास्ता दो जीसस की मां मिलने आ रही है तो क्राइस्ट हंसते हैं वो कहते हैं मेरी कैसी माँ क्योंकि मैं पैदा कब हुआ सेकंड रिकॉर्ड रखने वालों ने तारीख तय रखी उन्होंने लिख लिया कि वो कब पैदा हुए अब ये आदमी कहता है कैसी मेरी माँ कौन मेरी माँ मैं कब पैदा हुआ मैं सदा से हूँ तो रिकॉर्ड लिखने वालों ने ये भी लिख दिया कि उन्होंने ऐसा कहा और ये भी लिख दिया कि वो कब पैदा हुए कृष्ण को जो रिकॉर्ड लिखने वाले लोग मिले वो ज्यादा समझदार थे उन्होंने कहा जो आदमी कहता है मैं सदा से हूं जो अर्जुन से कहता है कि ये मैं तुमको ही नहीं समझा रहा इसके पहले मैंने फलाने को समझाया था इसके और पहले मैंने फलाने को समझाया था इसके और पहले मैंने फलाने को समझाया था और ऐसा नहीं है कि तुमको समझा के ही सब चुक जाएगा मैं आता रहूंगा और समझाता रहूंगा और ये सामने लोग खड़े हैं तुम सोचते हो मर जाओगे तो तुम पागल हो ना समझो ये पहले भी हुए और मर गए और उसके पहले भी हुए थे अभी मरेंगे और फिर होते रहेंगे इस आदमी की जन्म तिथि थी, लिखना ठीक न थी अन्यायपूर्ण नहीं लिखी थी इतिहास खोज करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा क्योंकि हमने जान के रिकॉर्ड गवाए हमने सब उपाय किए हैं कि रिकॉर्ड बचाए ना जा सके हमने सब उपाय किए हैं कि तिथि का कोई पता ही ना रहे उपनिषद किसने लिखे वेद किसने लिखे लिखक का नाम जान के गंवाया गया है क्योंकि वो जो कह रहा था वो कह रहा था कि ये मैं नहीं कह रहा हूं ये परमात्मा बोल रहा है तो कोई जरूरत नहीं मुझे छोड़ा जा सकता है मेरे बिना काम चल सकता है पश्चिम ने रिकॉर्ड रखे जीसस जगह जगह कहते हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं वो परमपिता जो आकाश में है वही बोल रहा है नॉट आई बट माय फादर स्पीक्स लेकिन लिखने वाला तो लिखेगा कि जीसस के वचन है इस वजह से ये कोई कमी नहीं है इस देश की कि इस देश के पास कोई हिस्टोरिक सेंस नहीं है ऐसा नहीं है कि इतिहास का कोई बोध नहीं है हमारे पास लेकिन इतिहास के बोध को हमने जान के झुटलाया है क्योंकि हमारे पास इतिहास के कुएं से भी बड़ा एक बोध है इटर्निटी का शाश्वतता का बोध है हमें घटनाओं का उतना मूल्य नहीं जितना घटनाओं के भीतर छिपी हुई आत्मा का मूल्य है हमने इस बात की फिक्र नहीं की कि कृष्ण ने क्या खाया और क्या पिया हमने इस बात की फिक्र की कि वो कौन था कृष्ण के भीतर जो खाने को भी देखता था पीने को भी देखता था हमने इसकी फिक्र नहीं की कि वो कब पैदा हुए और कब मरे हमने इसकी फिक्र की कि वो कौन था जो पैदा होने में आया और मौत में विदा हुआ वो कौन था जो भीतर था हमने उस इनर मोस्ट स्प्रिट की उस भीतरी अंतरात्मा की चिंता की उसके लिए कोई तारीख अर्थपूर्ण नहीं ठीक है कि कृष्ण या क्राइस्ट जैसे लोगों का आत्मिक व्यक्तित्व इटर्नल है लेकिन वर्णित शरीर तो आता है और जाता है हम कृष्ण के वर्णित शरीर की कालगणना जानना चाहते हैं कृष्ण लीलाएं कब हुई महाभारत कब हुआ यह स्थल घटनाएं तो जानी जा सकती हैं इसका कुछ इसकी कुछ जानकारी हो शरीर का जिनके लिए मूल्य है उनके लिए स्थूल घटनाओं का भी मूल्य है शरीर को जो छाया समझते हैं, उनके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता कृष्ण कहते ही नहीं कि ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये मैं हू जीसस भी नहीं कहते कि शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ये मैं हूं वे खुद ही इनकार कर जाते हैं इसका ख्याल मत करना क्योंकि ये मैं नहीं हूं और अगर इसका तुमने हिसाब रखा तो वो मेरा हिसाब नहीं होगा बुद्ध के मरने के बाद 500 वर्षों तक बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं बनाई गई क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि तुम मेरी प्रतिमा बनाना इस शरीर की मत बनाना लेकिन अब कैसे हम बुद्ध की प्रतिमा बनाए तो 500 वर्ष तक बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे बोधि वृक्ष जहां वो घटना घटी जिससे वे बुद्ध हुए उस वृक्ष का ही चित्र बना के जगह नीचे खाली छोड़ देते थे खुल दे छाया से ज्यादा नहीं उसके हिसाब रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं जिन्होंने भी उसका हिसाब रखा है उन्होंने इसीलिए हिसाब रखा है कि उन्हें सूक्ष्म का कोई पता नहीं जिन्हें भी सूक्ष्म का पता है उनकी स्थूल व्यर्थ हो जाता है आप अपने सपनों का कोई हिसाब रखते कौन से सपने आपने देखे और कब देखे सपने देखते हैं और भूल जाते हैं क्यों हिसाब नहीं रखते क्योंकि उन्हें सपना समझ लेते हैं कृष्ण की जो जिंदगी हमें दिखाई पड़ती है वो सपने से ज्यादा नहीं है जीसस ने कौन से सपने देखे हमने हिसाब रखा है वह हिसाब हमने रखा हो सकता है कभी वो जमाना आए कि आदमी पूछने लगे कि तुम्हारे कृष्ण हुए तो उन्होंने कोई सपने देखे थे या नहीं देखे थे हुए होंगे तो सपने तो जरूर देखे होंगे और अगर सपने देखे ही नहीं तो होने में भी शक हो जाता है आ सकता है ये बात हो सकती है कभी अगर सपने बहुत महत्वपूर्ण बन जाएं और कोई कौन सपनों का बहुत हिसाब रखने लगे तो ठीक है उनका हिसाब भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और जिस आदमी के सपनों का हमें कोई पता ना होगा उस आदमी के होने का भी संदेह हो जाएगा जिस जिंदगी को हम स्थूल कहते हैं कृष्ण या क्राइस्ट या महावीर या बुद्ध उस जिंदगी को सपना समझते हैं और अगर उनके आसपास के लोगों को भी ये समझ में आ गया हो कि वो सपना है तो हिसाब नहीं रखा जाएगा हिसाब नहीं रखा गया हिसाब ना रखा जाना बहुत सूचक हिसाब रखा गया होता तो समझा जाता कि लोगों ने कृष्ण को नहीं समझा और इसलिए हिसाब रख लिया मैं कह रहा था कि 500 वर्ष तक बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी कोई चित्र नहीं बना अगर कोई चित्र भी बनाता था तो बोधि वृक्ष का चित्र बनाता था और नीचे जगह खाली छोड़ देता था जहां बुद्ध होने चाहिए खाली जगह बुद्ध एक खाली जगह ही थे ये 500 तो साल बाद चित्र और मूर्तियां बनाई गई क्योंकि 500 तो साल में वे लोग खो गए जिन्होंने समझा था कि बुद्ध की स्थूल जिंदगी तो सिर्फ सपना है और 500 तो साल में वे लोग प्रमुख हो गए जिन्होंने कहा हिसाब तो रखना पड़ेगा बुद्ध पैदा कब हुए बुद्ध मरे कब बुद्ध ने कहा क्या उनकी शक्ल कैसी थी उनका शरीर कैसा था वो सब हिसाब बहुत बाद में रखा गया ज्ञानियों ने हिसाब नहीं रखा जब ज्ञानी खो गए तो अज्ञानियों ने हिसाब रखा इस स्थूल शरीर का हिसाब अज्ञान से ही जन्मता है और फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कृष्ण नाभि हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण के होने से आपको क्या फर्क पड़ जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं लेकिन हम कहेंगे कि नहीं अगर कृष्ण ना हुए हो तो हमें फर्क पड़ जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा कृष्ण हुए या ना हुए इससे कोई फर्क न पड़ेगा कृष्ण के होने की जो संभावना है आंतरिक वो हो सकती है या नहीं हो सकती यह सवाल है यह सवाल नहीं है कि कृष्ण हुए या नहीं सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है या नहीं हो सकता हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हो सकता है या नहीं हो सकता अगर हो सकता है तो हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर नहीं हो सकता है तो भी हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता समाधि चित्त को तो इससे कोई प्रयोजन नहीं अगर मुझसे कोई आके कहे कि वो हुए ही नहीं क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं तो मैं कहूंगा कि मानो कि नहीं हुए हर्ज क्या है सवाल ये है ही नहीं महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आदमी संभव है ऐसे आदमी की पॉसिबिलिटी है अगर आपके मन को यह समझ में आ जाए कि ऐसा आदमी संभव है तो आपकी जिंदगी बदल सकती है यह भी पक्का हो जाए पत्थर मिल जाए लिखे हुए कि वो हुए सारी कहानी मिल जाए और आपका मन इस बात को मानने को राजी ना हो कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है तो आप कहेंगे कि नहीं लिखा है पत्थरों पर लिखा है किताबों में लेकिन कहानी होगी याद नहीं हो नहीं सकता क्योंकि इसकी संभावना नहीं कृष्ण के होने की संभावना है इसलिए हुए इसलिए हो सकते इसीलिए हैं भी लेकिन यह आंतरिक व्यक्तित्व को ध्यान में लेने की जरूरत है हमें तो शरीर दिखाई पड़ता है वो जो आंतरिक है वो दिखाई नहीं पड़ता तो हम बहुत उत्सुक होते हैं उस शरीर में बुद्ध मर रहे हैं और कोई उनसे पूछता है आप मरने के बाद कहां होंगे तो बुद्ध तो कहते हैं कहीं भी नहीं क्योंकि पहले भी मैं कहीं नहीं था और जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो मैं नहीं हूं और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मैं हूं इसलिए बाहर की जिंदगी सिर्फ देखी गई एक कहानी और एक नाटक हो जाती उसका कोई मूल्य नहीं है उसका मूल्य नहीं है इस बात को बहुत जोर से कहने के लिए हमने कोई हिसाब नहीं रखा है और हम कभी आगे भी उसका कोई हिसाब देने वाले नहीं लेकिन इस मुल्क का मन कमजोर पड़ा है और वो भयभीत भी हुआ है उसे डर पैदा हो गया है कि क्राइस्ट तो हिस्टोरिक मालूम पड़ते हैं ऐतिहासिक मालूम पड़ते हैं हमारे कृष्ण कहानी मालूम पड़ते हैं कृष्ण और क्राइस्ट के मुकाबले हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है क्राइस्ट के लिए तो प्रमाण है मूल कमन कमजोर हुआ है हमारा चित्त भी उन्हीं धारणाओं से प्रभावित हुआ है जिन धारणाओं ने क्राइस्ट की जिंदगी को बचा के रखने की कोशिश की तो हम भी पूछते हैं उन्हीं बातों को जो बेमानी है अच्छा तो होगा जिस दिन हमारी हिम्मत फिर बढ़ सके तो हम उनसे कह सकेंगे तुम भी पागल हो क्राइस्ट जैसा आदमी हुआ तुम मरने और जीने की तारीखों का हिसाब रखते रहे तुमने समय गवाया इतने कीमती आदमी के बाबत इतनी गैर कीमती जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ उसकी चिंता ही ना करे उसकी चिंता आपके मन की खबर देती है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है जन्म और मरण शरीर का होना घटनाएं ये बाहर की परिधि है जीवन की या वो महत्वपूर्ण है जो इन सब के बीच खड़ा है और इन सब के भीतर खड़ा है अलित असंघ वो सब जो इनके भीतर साक्षी की भांति खड़ा है वो महत्वपूर्ण अगर आप भी मरने के क्षण में लौट के देखेंगे तो आपको पूरी जिंदगी जो बीत गई सपने में और आपकी जिंदगी में फर्क क्या रह जाएगा आज भी आप लौट के देखें अपनी पिछली जिंदगी को तो वो आप जिए थे सच में या सपना देखा था इन दोनों में फर्क कैसे कर पाएंगे आप कैसे तय कर पाएंगे कि सच में ही मैं ये जिया था जो मुझे याद आता है या मैंने सपना देखा था चुआंग ने एक बहुत गहरी मजाक की चुआंग एक दिन सुबह उठा और उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं सब इकट्ठे हो जाओ मेरी मुश्किल को हल करो उसके आश्रम के सारे लोग इकट्ठे हो गए बड़े हैरान हुए क्योंकि उन सबकी मुश्किलें चुवांग हमेशा हल करता था वो भी मुश्किल में पड़ सकता उन्होंने सोचा भी नहीं था उन्होंने पूछा तुम और मुश्किल में हम तो सोचते थे तुम मुश्किल के पार चले गए का मुश्किल ऐसी ही जिसको पार की मुश्किल कह सकते हो उन्होंने कहा क्या है सवाल तुम्हारा चुरांग हो गया हूँ और फूलों पर उड़ रहा हूं तो उन्होंने कहा इसमें क्या मुश्किल हम सभी सपने देखते है चुवांगसेने का मामला खत्म नहीं होता सुबह में उठा मैंने देखा की मैं फिर चुवांगसे हो गया हूँ अब सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तितली सो गई हो और सपना देख रही हो कि चुवांग से हो गई अगर आदमी सो के सपना देख अगर आदमी सपने में तितली हो सकता तो तितली सपने में आदमी हो सकता तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि असली क्या है रात मैंने जो सपना देखा तितली होने का वो चुनांग से सपना देख रहा था या अब तितली सपना देख रही है? अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ उस आश्रम के लोगों ने कहा यह हम हल ना हो सके आपने तो हमें भी मुश्किल में डाल दिया अभी तक तो हम निश्चिंत थे कि रात जो देखते हैं वो सपना है और दिन जो देखते हैं वह असलियत है लेकिन चौंग दस न पागलो जब रात तुम जो देखते हो तो दिन जो देखा था वो भूल जाता है उसी तरह जैसे दिन जब तुम जागते हो तो वो भूल जाता है जो सपना था बल्कि एक और मजे की बात दिन में जाग के रात का सपना तो थोड़ा याद भी रह जाता है लेकिन रात में सपने में सोते वक्त दिन का जागा हुआ बिल्कुल याद नहीं रह जाता अगर याददाश्त ही निर्णायक है तो रात का सपना ज्यादा असलियत होगा दिन के सपने से और अगर एक आदमी सोया रहे सोया रहे और न जागे तो कैसे सिद्ध कर पाएगा कि जो वो देख रहा है वो सपना है सपने में तो सपना सत्य ही मालूम होता है सपने में तो सपना सपना नहीं मालूम होता असल में जिसे हम जिंदगी कहते हैं जिसे हम स्थूल कहते हैं वो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के लिए सपने से ज्यादा नहीं है जो उनके पास थे उनकी भी समझ में आ गया कि वह सपना है इसलिए कोई हिसाब नहीं रखा गया ये जान कर हुआ है यह होशपूर्वक छोड़ा गया रिकॉर्ड है इसके छोड़ने में सूचना है इंगित है कुछ कि इसका हिसाब तुम भी मत रखना इस हिसाब में पढ़ना ही मत इसमें पढ़ जाओगे तो शायद उसका पता ना चल सके जो हिसाब के बाहर खड़ा हाँस रहा है में, में कोई आवश्यकता नहीं वो कब पैदा हुए कब उनका मन धर्म का मतलब इससे है कि कृष्ण कैसे जिए उन्होंने क्या कहा उनके जीवन की क्या रही अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि धर्म की इतिहास नहीं है धर्म सनातन फिर जब कृष्ण गीता के कि अध्याय किए और श्लोक में कहते हैं कि दूसरे के धर्म से अपना गुणरहित धर्म भी अल्पत्तम है अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है दूसरे का धर्म भयावह है तो कृष्ण का आशय किस धर्म से उस धर्म से जो रूढ़िगत है जो व्यक्तिगत है जो व्यक्तिगत है अथवा उस धर्म से जो शाश्वत है और सनातन है और सबका है धर्म को अच्छा और बुरा अपना और पराया कहने की क्या जरूरत थी बहुत जरूरत थी कृष्ण जब कहते हैं कि स्वयं के धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है स्वधर्म में निधनम श्रेय और दूसरे के धर्म में मरना बहुत भयावह है तो दो तीन बातें समझ लेनी जरूरी एक तो ये कि यहां धर्म से अर्थ हिंदू ईसाई मुसलमान जैन का नहीं है यहां से यहां जो धर्म का फासला वे कर रहे हैं वो स्वा और पर का है वो स्वा कौन है हिंदू है मुसलमान है ईसाई है इससे कोई प्रयोजन नहीं है यहां जो सवाल है वो निजता और परता का है यहां वे ये कह रहे हैं कि तुम नकल में मत पड़ना तुम किसी और के रास्ते पे मत चलने लगना तुम किसी और को इमिटेट मत करने लगना तुम किसी और का अनुकरण मत करने लगना तुम किसी के अनुयाई मत हो जाना तुम किसी को गुरु मत बना लेना तुम अपने गुरु रहना तुम अपनी निजता को किसी से आच्छादित मत हो जाने देना तुम किसी के पीछे मत चढ़ पड़ना क्योंकि कोई कहीं जा रहा है हो सकता है वो उसकी निजता हो और तुम्हारे लिए प्रतंत्रता बन जाए और बनेगी ही महावीर के लिए जो निजता है वो किसी दूसरे के लिए निजता नहीं हो सकती क्राइस्ट के लिए जो मार्ग है वो किसी दूसरे के लिए मार्ग नहीं हो सकता उसके कारण हम कहीं भी जाएंगे तो हम स्वयं होकर ही जा सकते हैं पहुंचकर खो जाएगा स्वा लेकिन अभी है और जिस दिन स्वाखो जाएगा उस दिन पर भी खो जाएगा उस दिन जो धर्म उपलब्ध होगा वो धर्म शास्वत है सनातन है लेकिन अभी हम सागर की तरह नहीं नदियों की तरह अभी हर नदी को अपने रास्ते से जाना होगा सागर तक सागर में पहुंच के नदियां भी खो जाएंगी रास्ते भी खो जाएंगे लेकिन ये बात नदियों से की जा रही सागर से नहीं की जा रही ये बात अर्जुन से की जा रही ये बात नदी से की जा रही है कृष्ण नदी से कहते हैं अपना मार्ग छोड़ के दूसरी नदी के मार्ग पर मत पड़ जाना दूसरी नदी का अपना मार्ग है अपनी गति है अपनी दिशा है वो अपने मार्ग अपनी गति अपनी दिशा से सागर तक पहुंचेगी और तू भी नदी है तो अपना मार्ग अपनी गति अपना रास्ता बनाना और सागर तक पहुंच जाना नदी है तो सागर तक पहुंच ही जाएगी कोई नदी बंधे बंधाए रास्तों पर नहीं चलती कोई जीवन बंधे बंधाए रास्तों पर नहीं चल सकता और जब भी हम दूसरे का अनुकरण करेंगे तब हमारे लिए बंधा बन्हा बंधाया रास्ता रेडीमेड मिल जाता है तब हम आत्मघाती शुरू हो जाते हैं, तब हम अपने को मारने लगते हैं और दूसरे को ओढ़ने लगते हैं अगर कोई मेरे पीछे चलेगा तो अपने को मारेगा उसे ध्यान मुझ पर रखना पड़ेगा जो मैं करता हूं वैसा वो करे जैसा मैं जीता हूं वैसा वो जी, जैसा मैं उठता हूं वैसा वो उठे वो अपने को मारेगा मुझे ओढ़ेगा और मुझे कितना ही ओढ़ ले तो भी मैं उसके लिए वस्त्र से ज्यादा नहीं हो सकता मैं वस्त्र रहूंगा <laughs> गहरे गहरे में तो वो वही रहेगा जो है गहरे में तो वो वही रहेगा जिसने ओढ़ा है वो नहीं हो सकता जो ओढ़ा गया है वो ओढ़ने वाला तो भीतर अलग ही खड़ा रहेगा जब कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय तो वह यह कहते हैं अपने ढंग से मर जाना भी श्रेयस्कर दूसरे के ढंग से जीना भी श्रेयस्कर क्योंकि दूसरे के ढंग से जीने का मतलब ही जिए हुए मरना है अपने ढंग से मरने का अर्थ भी नए जीवन को खोज लेना है अगर मैं अपने ढंग से मर सकता हूं और मरने में भी निजता रख सकता हूं तो मेरी मौत भी ऑथेंटिक हो जाएगी प्रमाणिक हो जाएगी मेरी मौत है मैं मर रहा हूं लेकिन हमने अपनी जिंदगी को भी उधार और बारूद कर लिया वो भी ऑथेंटिक नहीं है तो कृष्ण कहते हैं जीवन में तो प्रमाणिक होना और प्रमाणिक होने का एक ही अर्थ है कि निजता को बचाना चारों तरफ से हमले होंगे चारों तरफ से लोग होंगे जो चाहेंगे कि आओ मेरे पीछे आ जाओ असल में अगर कोई और मेरे पीछे चले तो मेरे अहंकार को बड़ी तरक्की मिलती अगर एक चले तो दो चले तो दस चले तो लाख चले तो बड़ी तरक्की मिलती तब तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा हूं जिसके पीछे चलना पड़ता है मैं कुछ हूं और जो भी मेरे पीछे चलेगा उसे मैं गुलाम बनाना चाहूंगा उसे मैं पूरी तरह गुलाम बनाना चाहूंगा उस पर मैं अपनी आज्ञा अपना अनुशासन पूरा थोप देना चाहूंगा मैं उसकी स्वतंत्रता जरा सी भी बचने न देना चाहूंगा क्योंकि उसकी स्वतंत्रता मेरे अहंकार को चुनौती होगी तो मैं चाहूंगा वो मिट जाए। मैं ही उस पर आरोपित हो जाऊं सभी गुरु यही करेंगे और जब कृष्ण ये कह रहे हैं तो बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं जो कि गुरु कहने की हिम्मत नहीं कर सकता सिर्फ मित्र कर सकता है लिए ध्यान रहे कृष्ण अर्जुन के गुरु नहीं है सिर्फ सखा है और कभी भी गुरु की जगह खड़े नहीं होते सिर्फ मित्र की जगह खड़े होते गुरु सारथी बन के नहीं बैठ सकता था गुरु कहता मैं बैठूंगा रथ में तू सारथी बन गुरु कहता मैं और लगाम पकडूं और घोड़ा चलाऊं मैं बैठूंगा रथ में तू घोड़ा बन तू लगाम बन कृष्ण बैठ सके सारथी ही बनकर बड़ी अद्भुत घटना है ये घटना यह कहती है कि नाता मित्रता का है मित्रता में नीचे कोई नहीं होता जब कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू स्वा को खोज तू निजता को खोज वो जो तेरी इंडिविजुअलिटी है वो जो तेरा होना है उसको प्रमाणिक रूप से पहचान और वही तो हूं वही तू बन तू तो उससे भिन्न मत करना किस कारण से उस क्षण ने यह कहना पड़ा अर्जुन का पूरी अंतरात्मा छत्री की है वो एक लड़ाके की एक फाइटर की है उसका रोआ रोआ लड़ने वाले का है वो एक सैनिक है बातें वो सन्यासी की कर रहा है बातें वो कर रहा है सन्यासी की बातें वो भगोड़े की कर रहा है योद्धा की नहीं है वो लड़ने वाला अगर वो जंगल में भी सन्यास लेकर बैठ जाएगा और उसे सी दिखाई पड़ेगा तो भजन नहीं करेगा झूठ जाएगा वो आदमी ना तो ब्राह्मण है वो न आदमी वैश्य ना वो आदमी शूद्र है न वो श्रम करके आनंद पा सकता है न वो ज्ञान की चर्चा करके आनंद पा सकता है न वो धन कमा के आनंद पा सकता है उसका आनंद चुनौती में उसका आनंद कहीं जूझ जाने में वो किसी अभियान में ही अपने को पा सकता है किसी एडवेंचर में ही अपने को पा सकता है लेकिन बातें वो दूसरी कर रहा है वो स्वधर्म से च्युत हो रहा है तो कृष्ण उससे कहते हैं कि तू बातें कैसी कर रहा है मैं तो सोचता था तू छत्री मैंने तो समझा था अर्जुन कि तू लड़ाका है तू एस्केपिस्ट नहीं तू भगोड़ा नहीं तू बातें पलायन वादी की कर रहा है तू कहता है कि ये मर जाएंगे कि मैं मर जाऊंगा कि मर जाने से बड़ा बुरा हो जाएगा इस छत्री ने मरने मारने की बात कब की तू कहीं किसी और को तो नहीं ओढ़ रहा कहीं तूने सुनी सुनाई बातें तो नहीं अपने ऊपर ओढ़ ली क्योंकि सुनी सुनाई बातें ओढ़ के तू कुछ कर ना पाएगा तू भटक जाएगा तू जो है उसकी खोज कर अगर तू ब्राह्मणी है तो कृष्ण ना कहेंगे उसको कि तू लड़ कृष्ण कहेंगे अगर तू ब्राह्मणी है तो जा वो अर्जुन भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता कि वो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है नहीं उसके सारे व्यक्तित्व की जो जो धार है वो तलवार की है उसके हाथ में तलवार हो तो ही वो निखरेगा युद्ध के गहरे क्षण में ही वो अपनी आत्मा को खोज पाएगा उसे अपनी आत्मा और कहीं मिलने वाली नहीं है इसलिए वो उससे कहते हैं कि अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर तू छत्री हो मर जा अगर तुझे मारना भी ना जसता हो तो मरना तो जच सकता है तू लड़ो मर जा लेकिन लड़ने से मत भाग क्योंकि उससे भाग के तू जिएगा जरूर लेकिन वो मरा हुआ जीना होगा वो डेड लाइफ होगी और डेड लाइफ से लिविंग डेथ बेहतर है धर्म से वहां प्रयोजन हिंदू मुसलमान ईसाई से नहीं धर्म से वहां प्रयोजन निजताओं से है और इस मुल्क ने निजताओं को चार बड़े विभाग में बांटा है जिनको हम वर्ण कहते रहे हैं वो मोटे विभाजन है निजताओं के ऐसा नहीं है कि दो ब्राह्मण एक जैसे होते हैं या दो छत्री एक जैसे होते हैं नहीं दो छत्री भी दो जैसे होते हैं लेकिन फिर भी छत्री होने की एक समानता एक सिमिलरिटी उनमें होती है और मनुष्य को बहुत खोज बीन करके चार हिस्सों में बांटा है कोई है जो सेवा किए बिना रस ना पा सकेगा ऐसा नहीं है कि वो नीचा है वहां भूल हो गई है। वहां जिन्होंने जाना था उनके ऊपर जो नहीं जानते थे उन्होंने नियम ठहरा दिए जिन्होंने जाना था उनका कहना कुल इतना था कि कोई है जो सेवा करके ही कुछ आनंद पा सकेगा उससे तो उसकी सेवा छीन ले जाए वो आनंद हो जाएगा उसकी आत्मा खो जाएगी कोई स्त्री मेरे पास आती वो कहती दो चलो मुझे पैरदाब लेने थे न मैंने उससे कहा न मैंने उसे आग्रह किया न इस पैरदाबने से उसे कुछ मिलेगा लेकिन उसे क्या हो रहा वो पैरदाब की जरूर कुछ पाएगी मुझसे कुछ मिलेगा नहीं अपनी आत्मा पाएगी मुझसे कुछ नहीं मिल सकता लेकिन अगर उसका सेवा उसका रस है तो वो अपनी आत्मा पाएगी वो अपनी निजता पाएगी कोई है जो सब धन छोड़ सकता ज्ञान के लिए भूखा मर सकता भीख मांग सकता घर द्वार छोड़ सकता हमें बड़ी हैरानी होगी एक वैज्ञानिक है वो एक जहर को अपनी जीप पर रख सकता है इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या आदमी इससे मर जाता मरेगा लेकिन ब्राह्मण है वो ज्ञान की उसकी खोज है वो अपनी आत्मा को पा लेगा। जहर को जीप पर रख के जान लेगा कि हाँ इससे आदमी मर जाता इसको शायद कहने को भी ना बचे वो या हो सकता है कह पाए किसी तरह या कुछ जहर तो ऐसे हैं कि जिनको वो कह ना पाएगा लेकिन उसका मर जाना ही कह देगा इससे भी वो तृप्त होगा इससे भी वो अपनी आत्मा को पालेगा हमें बड़ी हैरानी होगी कि, कि पागल है यह आदमी हजार सुख थे इस दुनिया में उन्हें छोड़ के जहर की जांच करने गया कोई और रास्ता ना था कुछ और जांच नहीं कर सकता था जांच ही कर लेनी थी तो कुछ और कर लेता इसे क्या हो गया इसके चित्त की जो धारा है वो जानने की इसे सेवा से कोई रस ना मिलेगा इसे कोई कितना ही कहे कि पैर दबाने से किसी के मुझे बहुत रस आता ये कहता है कि अगर तुम्हें आता हो तो तुम मेरे पैर दबा दो बाकी मैं तो नहीं मुझे कुछ नहीं आता इसकी समझ के बाहर पड़ेगा कोई है जो कि किसी युद्ध के क्षण में वो युद्ध चाहे किसी भांति का हो किसी युद्ध के क्षण में ही वो अपनी पूरी चमक को पाल लेता उसकी पूरी चमक युद्ध के क्षण में ही निखरती वो एक क्षण को उस जगह पहुंच जाए जहां सब दांव पर लग जाता है वो जुआरी वो बिना दांव पर लगाए नहीं जी सकता छोटे मोटे दांव से उसका काम नहीं होगा कि वो रुपए दांव पर लगा दे इससे उसे कोई तृप्ति ना मिलेगी वो जब तक अपने पूरे जीवन को दांव पे ना लगा दे जहां की पल पल तय करना मुश्किल हो जाएगी जिंदगी की मौत उस क्षण में ही उसके भीतर जो छिपा है वो प्रकट होगा और फूल बन जाएगा वो छतरी कोई है कोई राख कोई मार्गन अब बड़े मजे की बात है कि मार्गन से किसी दिन मजाक में उसके सेक्रेटरी ने कहा कि जब मैं आपको नहीं जानता था तब तो मैं सोचता था सपने देखता था कि कभी मैं भी मार्गन हो जाऊं लेकिन जब आपके निकट आया और निजी सेक्रेटरी की तरह रहा तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भगवान मुझे फिर से मौका दे तो मैं मार्गन तो कभी ना होना चाहूं। मार्गन से तो मार्गन का सेक्रेटरी ही बेहतर सेक्रेटरी ने कहा मार्गन ने तुम्हें मुझ में ऐसी क्या तकलीफ दिखाई पड़ती तो सेक्रेटरीन का मैं बड़ा हैरान हूं है. आपके दफ्तर के चपरासी साढ़े नौ बजे दफ्तर पहुंचते हैं। दस बजे क्लर्क पहुंचते साढ़े दस बजे सेक्रेटरीज पहुंचते हैं hmm. बारह बजे डायरेक्टर्स पहुंचते हैं तीन बजे डायरेक्टर्स चले जाते हैं चार बजे सेक्रेटरीज चले जाते हैं पांच बजे क्लर्क चले जाते हैं साढ़े बजे चपरासी चले जाते हैं आप दफ्तर सुबह सात बजे पहुंच जाते हैं और शाम को सात बजे जाते हैं तो मैं तो आपका चपरासी भी हूं तो भी ठीक आप, आप आप ये क्या कर रहे हैं मार्गन को वो आदमी ना समझ सकेगा मार्गन के पास वैश्य का चित्त है। वो तृप्त हो है वो अपनी आत्मा को खोज रहा है वो हंसता है वो कहता है चपरासी होकर साढ़े नौ बजे आने में कहा वो आनंद जो मालिकों के कि सुबह सात बजे आने माना कि डायरेक्टर तीन बजे चले जाते लेकिन डायरेक्टर ही बेचारे जाही चले ही जाएंगे मैं मालिक हूं अब ये व्यक्ति किसी गहरी मालिकियत में ही तृप्त हो सकता इस मुल्क ने हजारों लाखों व्यक्तियों का हजारों साल के अध्ययन के बाद यह तय किया था कि आदमी चार मोटी विभाजन में बांटे जा सकते इस विभाजन में कोई नीचा ऊपर ना था कोई हायर की ना थी लेकिन बहुत जल्दी जो नहीं जानते थे उन्होंने हायर की तय कर दी कि कौन नीचा कौन ऊपर उससे कष्ट खड़ा हो गया वर्ण की तो अपनी वैज्ञानिकता है लेकिन वर्ण व्यवस्था का अपना दंश है वर्ण को व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है वो एक इंसाइट है एक अंतरद्रष्टि है मनुष्य के व्यक्तित्वों में और व्यक्तित्व ऐसे हैं। तो कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि तू ठीक से पहचान ले तू है कौन और तू जो है उसी में मर और तू जो नहीं है उसमें जीने का पागलपन मत कर और इस स्वा के होने में वर्ण ही पर्याप्त नहीं क्योंकि वर्ण बहुत मोटे विभाजन दो व्यक्ति भी एक जैसे नहीं एक, एक व्यक्ति अपने ही जैसा है यूनिक है बेजोड़ है असल में परमात्मा कोई मैकेनिक कोई यंत्र यंत्रविद नहीं है एक क्रिएटर है एक सृष्टा है अगर रविनाथ से कोई कहे कि एक कविता जो आपने लिखी थी वैसी ही दूसरी लिख दो तो रविनाथ कहेंगे तुमने क्या मुझे चुका हुआ समझा है खत्म हुआ समझा है क्या मैं मर गया जो कविता मैंने एक दफे लिखी लिख दी बात खत्म हो गई अब दोबारा मैं वही लिखू तो मतलब हुआ कि मेरा कवि मर चुका अब मैं दूसरी कविता लिख सकता हूँ कोई चित्रकार दोबारा वही चित्र नहीं बना सकता एक दफे बहुत मजे की घटना घटी पिकास का एक चित्र तीन या चार लाख रुपए में बिका जिसने खरीदा था वो पिकासो के पास दिखाने लाया उसने कहा ये ऑथेंटिक तो है ना प्रमाणिक तो है ना आपका ही है ना बनाया हुआ कोई नकल तो नहीं पिकासो ने कहा ऑथेंटिक नहीं है नकल है तो मुफ्त पैसा खराब किया उस आदमी ने कहा क्या कह रहे हैं लेकिन आपकी पत्नी ने गवाही दिया है दी है कि आप नहीं बनाया पिकासो की पत्नी आ गई और उसने कहा की बात तो आप गलत कह रहे हैं। चित्र तो आपका बनाया हुआ मैंने आपको बनाते देखा है। दस्खत आपके है ये नकल नहीं है पिकासो ने कहा, ये मैंने कहा कि मैंने नहीं बनाया ये मैंने नहीं कहा लेकिन चित्र की प्रतिकृति है मैंने फिर इसे बनाया ये नकली है ऑथेंटिक नहीं है इसका पिकास से क्या लेना देना इसको कोई दूसरा चित्रकार भी उतार सकता था इसको बनाते वक्त में क्रिएटर नहीं था इसको बनाते वक्त मैं सिर्फ इमिटेटर था तो मैं फिर इमिटेट कर दिया तो मैं नहीं कह सकता कि ये प्रामाणिक है पिकासो का बनाया हुआ मैं नहीं कह सकता पिकासो का उतारा हुआ किसी पिछले पिकासो की नकल है वो जो पहला चित्र था ऑथेंटिक था वो मैंने बनाया था वो मैंने उतारा नहीं था परमात्मा सृजन कर रहा है वो एक सा दूसरा पत्ता नहीं बनाता एक सा दूसरा फूल नहीं बनाता एक सा दूसरा कंकड़ नहीं बनाता एक सा दूसरा आदमी नहीं बनाता और चुक नहीं गया जिस दिन चुक जाएगा उस दिन वो रिपीट करना शुरू कर देगा वो नॉन ऑथेंटिक आदमी बनाने लगेगा, <laughs> अभी वो महावीर एक दफे बनाता है कृष्ण एक दफे बनाता बुद्ध एक दफा आपको भी एक ही दफे बनाता आपको भी दोबारा नहीं दोहराया ये बड़ी गरिमा की बात है ऐसे बड़े गौरव आप एक दफे ही बनाए गए हैं न पहले न पीछे न आगे अब आप नहीं दोहराए जाएंगे तो जो आप हैं उसकी निजता को आप नकल में मत गवा देना क्योंकि परमात्मा ने तक नकल नहीं की उसने आपको नया बनाया और आप कहीं उसको नकली मत कर लेना इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम से अपने ही धर्म में मर जाना बेहतर पर धर्मो भयावह दूसरे का धर्म बहुत भयका है उससे बचना उससे सावधान रहना उससे भयभीत रहना भूल के भी दूसरे के रास्ते मत जाना भूल के भी दूसरा बनने की कोशिश मत करना स्वयं बनने की चेष्टा ही धर्म है नदी के लिए सागर के लिए तो ना कोई स्वयं है ना कोई पर है लेकिन वो सिद्धि की बात है वो आखिरी जगह है जहां हम पहुंचते हैं जहां से हम चलते हैं वो वो जगह नहीं है जहां से हम चलते हैं वहां से हमें व्यक्ति की तरह चलना होगा जहां हम पहुंचते हैं वहां हम अव्यक्ति हो जाते हैं वहां ना कोई स्वा है ना कोई पर है लेकिन उस जगह पहुंचेंगे आप स्वा की तरह पर की तरह वहां आप कभी ना पहुंचेंगे उसको ध्यान में रख के वो बात कही गई मुझे लगता है स्वधर्मे निधनम श्रेय समझाते हुए कृष्ण ने अर्जुन को दबाया वह अपने क्षत्रित्व को लांघकर शायद ब्राह्मण बनना चाहता था जब उसको विषाद हुआ जब उसको कारुण्य हुआ तब वह स्वधर्म में जाता था कृष्ण ने रोककर उनको फिर क्षत्रियत्व में लाने का प्रयास किया ऐसा मुझको लगता है और दूसरी बात यह भी है कि आपने कहा कृष्ण अर्जुन को स्वतंत्र करते हैं दबाते नहीं किंतु गीता का जब प्रारंभ होता है तब अर्जुन शिष्य बनकर कृष्ण को कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम बाद में गीता की सारी धारा गुजरती है और उसकी पूर्णाहूति पर अर्जुन का ऐसा वचन मिलता है करिश्य वचनम तव क्या इससे यह भनक नहीं आती कि कृष्ण ने अर्जुन पर गुरुडम स्थापित की जिसके प्रभाव या दबाव में ही अर्जुन को कहना पड़ा करिष्य वचनम तव इसमें दो तीन बातें समझनी चाहिए एक कि अर्जुन के व्यक्तित्व को थोड़ा भी समझेंगे तो यह नहीं कहा जा सकता कि छतरी होना उसकी निजता नहीं है वो छतरी ही है और जब विषाद उसे पकड़ता है तब वो विषाद वो विषाद क्षण भर को आई हुई घटना है अर्जुन को विषाद पकड़ने का कारण भी कोई मर जाएगा ये नहीं है अर्जुन को विषाद पकड़ने का कारण है अपने लोग मर जाएंगे अगर अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में गे संबंधी ना होते तो अर्जुन बिल्कुल मूलियों की तरह उन्हें काट सकता था अर्जुन को विषाद हिंसा के कारण नहीं पकड़ रहा है ममत्व के कारण पकड़ रहा है अर्जुन को ऐसा नहीं लग रहा है कि मारना बुरा है मारना बुरा है ये तो वो फिर रेशनलाइजेशन खोज रहा है असली बुनियादी विसाद तो यह है कि अपने ही परिजन, कोई सगे बंधु हैं कोई रिश्तेदार है गुरु सामने खड़े हैं जिनसे सब सीखा वो द्रोण है पितामह भीष्म भीषमे है कौरव भी सब भाई हैं, जिनके साथ बचपन में खेले और बड़े हुए जिनको कभी सोचा नहीं कि मारना पड़ेगा विसाद का कारण अगर हिंसा होती अर्जुन अगर यह कहता कि मारना बुरा है मुझे विषाद पकड़ता है मारने से तो मारता तो वो बहुत पहले से रहा था यह कोई मारने का पहला मौका ना था मारा उसने बहुत था मारने से डरने वाला वो प्राणी ना था मारने से कोई भय उसे लगता ना था भय लग रहा है अपनों को मारने से एक ममत्व से पकड़ रहा है इसलिए ब्राह्मण होने की बात नहीं है क्योंकि ब्राह्मण होने का मतलब ही है कि ममत्व छूटे सच तो यह है कि अर्जुन जो कह रहे हैं वो ममत्व छोड़ने को कृष्ण जो कह रहे हैं वो ममत्व छोड़ने को कह रहे हैं अगर अर्जुन यह कहता कि मारना ही मेरे मन में नहीं उठता तो कृष्ण ने ये बातें न कही होती जो कही कृष्ण महावीर को नहीं समझा सकते थे ऐसे महावीर भी छत्री के घर में जन्मे थे व्यवस्था से छत्री थे जैनियों के 24 तीर्थंकर ही छत्री उनमें से कोई भी एक दूसरे वर्ण में नहीं जन्मा बुद्ध भी छत्री ये बड़े आशीर्वाद की बात है कि दुनिया में अहिंसा का विचार छत्रियों से पैदा हुआ कारण है उसका जहां हिंसा सघन थी वही अहिंसा का ख्याल भी पैदा हो सकता था जहां 24 घंटे हिंसा ही हिंसा थी वहीं अहिंसा का ख्याल भी पैदा हो सकता था इसलिए छत्रियों से अहिंसा का ख्याल जन्मा महावीर को कृष्ण न समझा सकते थे क्योंकि महावीर ये नहीं कह रहे थे कि ये मेरे वो ये नहीं कह रहे थे उनका विषाद ये नहीं था कि मेरों को कैसे मारूं? मेरों को तो वो बिल्कुल बिना विषाद के छोड़ के चले आए थे मेरों का तो कोई सवाल न था नहीं उनका उनका प्रश्न और था वो प्रश्न ये था कि मारना ही क्यों मारने का प्रयोजन ही क्या मारने का अर्थ ही क्या मारने में धर्म ही नहीं है ये उनका सवाल होता और अगर कृष्ण उनसे कहते कि स्वधर्म निधन तो वो कहते कि मेरा स्वधर्म ये है कि मैं न मारू और मर जाऊं वो कृष्ण से कहते कि तुम अपनी बात मुझे मत कहो वो पर धर्म हो जाएगा अगर ठीक यही गीता महावीर से कही होती तो महावीर रस से उतरते नमस्कार करते और जंगल चले जाते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अर्जुन को ये बातें जज गईं, जज गईं उसका कारण ही नहीं कि कृष्ण जचा सके जज जच गईं इसलिए कि था तो वो छतरी टेम्पररी फेज आ गई थी उसमें इन बातों की कि ये मर जाएंगे ये मेरे हैं ये फल ये सारी की सारी बातें टेम्पररी थी इसलिए कृष्ण हटा सके ये आकाश न था उसके मन का आ गए बादल थे जो हटाए जा सकते थे अगर ये उसके मन का आकाश होता तो कृष्ण हटाने का सवाल न उठता न हटाने की वो कोशिश करते न हटाने के लिए वो समझाते हटाने की बात ही नहीं उठती थी गीता घटती ही नहीं अगर यह कृष्ण के ख्याल में होता कि यह आकाश है इसके मन का लेकिन आकाश अचानक नहीं आता उसकी पूरी जिंदगी अर्जुन की कहती है कि वो उसका आकाश तो छत्री का उसका पूरा जीवन कहता है उसका आकाश नहीं है इसलिए कृष्ण जिससे हटाते हैं वो टेम्पररी फेज है और मैं मानता हूं कि अगर वो स्वधर्म होता है तो अर्जुन को हटने की जरूरत क्या है कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में मर जाना बेहतर अर्जुन कहता कि मेरा स्वधर्म है कि मैं मर जाऊं अब आप मुझे क्षमा करें अब मैं जाता हूं बात खत्म हो गई क्योंकि कृष्ण ये कहा कह रहे हैं कि तू पराई बात मान ले वो यही तो कह रहे हैं कि जो तेरा स्वधर्म है उसे पहचान सारी चेष्टा पूरी गीता में अर्जुन का जो स्वा है उसे अर्जुन पहचाने इसके लिए है अर्जुन के ऊपर कोई चीज थोपने की आकांक्षा नहीं दूसरी बात आप कहते हैं वो भी सोचने जैसी मैंने ये कहा कि कृष्ण गुरु नहीं है वो सखाए मैंने ये नहीं कहा कि अर्जुन शिष्य नहीं है ये मैंने कहा नहीं <laughs> अर्जुन शिष्य हो सकता है वो अर्जुन की तरफ से संबंध है वो संबंध कृष्ण की तरफ से नहीं है और अर्जुन शिष्य है वो सीखना चाहता है सीखना चाहता है इसलिए पूछता है प्रश्न शिष्य करते हैं सीखना चाहते हैं इसलिए पूछते हैं अर्जुन पूछता है पूछने के अपना अनुशासन है पूछना हो तो नीचे बैठना पड़ता है वो पूछने का हिस्सा है पूछना हो तो हाथ फैलाने पड़ते हैं पूछना हो तो समझने की उत्सुकता दिखानी पड़ती है पूछना हो तो विनम्रता से समझना पड़ता है इसमें कृष्ण नहीं कह रहे है उसको कि वो विनम्र हो इसमें वो ये नहीं कह रहे है कि वो नीचे बैठे वो गुरु नहीं है उनकी तरफ से वो मित्र है मित्र है इसीलिए मित्रता की ही बात इसलिए इतना ज्यादा समझा पाए अगर गुरु होते तो बहुत जल्दी नाराज हो गए होते कहते है कि बस अब बहुत हुआ जो मैं कहता हूं मान संदेह करना ठीक नहीं शक करना उचित नहीं गुरु पे श्रद्धा रख जब मैं कहता हूँ लड़ तो लड़ समझाने की क्या जरूरत नहीं इतनी लंबी गीता कृष्ण की तरफ से इस बात की सूचना है कि समझाने के लिए वो निरंतर तत्पर है इसमें कहीं भी वो कहीं भी जल्दबाजी में नहीं है अर्जुन बार बार वही सवाल उठाता है सवाल नए नहीं हैं। गीता में सब सवाल घूम फिर के फिर वही है लेकिन कृष्ण उससे एक बार भी नहीं कहते कि तू तो फिर वही पूछ लेता है तू फिर वही पूछ लेता अब क्रियानंद पूछ रहे हैं वो बार बार वही पूछ लेकिन <laughs> इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> तो गुरु होगा तो नाराज होगा कहेगा कि बस ये तुम पूछ चुके हम कह चुके अब समझो और मानो नहीं ये कोई सवाल नहीं आप बार बार पूछते हो उसका मतलब ये है कि नहीं समझ में आया फिर समझाने की कोशिश जारी रहेगी तो इतनी लंबी गीता संभव हो पाई ये गीता कृष्ण का दान नहीं है अर्जुन की कृपा है अर्जुन पूछे चला, अर्जुन पूछे चला जाता है। इसलिए कृष्ण को कहते जाना पड़ता है और बाद में जो हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण ने करवा लिया जो हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण ने करवा लिया अर्जुन तो भाग रहा था इतना समझा के कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को डाल दिया यह हमें लग सकता है यह हमें इसलिए लग सकता है कि अर्जुन भाग रहा था फिर भागा नहीं, युद्ध किया लेकिन कृष्ण पूरे समय अर्जुन को मुक्त ही कर रहे हैं और वो जो हो सकता है जो होने की उसकी क्षमता है उसे प्रकट कर रहे हैं उसे जाहिर कर रहे हैं और अगर पूरी गीता सुन के भी अर्जुन कहता कि सुना सब लेकिन मैं जाता हूं तो कृष्ण उसे हाथ पकड़ के रोकने वाले नहीं कोई रोकने वाला नहीं था बड़े मजे की बात है कि कृष्ण ने युद्ध में भाग ना लेने का निर्णय लिया है खुद वो युद्ध में लड़ने वाले नहीं है युद्ध में ना लड़ने वाला अर्जुन को समझा रहा है कि युद्ध में लड़ खुद वो युद्ध के बाहर खड़े युद्ध में लड़ने का का नहीं है और मजा यह है कि अर्जुन उस आदमी से समझ रहा है जो आदमी युद्ध में लड़ने वाला नहीं है जरूर बड़ी महत्व की बात है अर्जुन को भी अगर ये ख्याल आ जाए कि कृष्ण मुझको अपने को मेरे ऊपर थोप रहे हैं तो उचित तो यही होता कि कृष्ण समझाते कि भाग जा क्योंकि मैं खुद ही लड़ नहीं रहा हूं कृष्ण का एक नाम आपको पता है वो है रणछोड़ दास युद्ध से जो भाग खड़े हुए रणछोड़दास समझा रहे हैं कि लड़ो अगर अपने को ही छोपना हो कृष्ण को तो कहना चाहिए बिल्कुल ठीक तो मेरा शिष्य हुआ चलो हम दोनों भाग जाएं नहीं अपने को थोपने की बात जरा भी नहीं दिखाई पड़ती कृष्ण सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ऐसा मैं समझता हूं कि तू छत्री है ऐसा मैं, मैं तुझे जानता हूं बहुत निकट से कि तू छत्री है जितने निकट से तू भी अपने को नहीं जानता उतने निकट से मैं तुझे पहचानता हूं कि तू छत्री है तुझे इतना ख्याल दिला रहा हूं ये पूरी गीता में इतना ही ख्याल दिलाने का है कि तू कौन है और फिर तुझे ख्याल जाए फिर तुझे, तुझे, तुझे जो भला लगे तू कर होता है वही जो कृष्ण समझा रहे हैं इसलिए हमें यह ख्याल आ सकता है कि उन्होंने वही करवा लिया जो वो चाहते थे लेकिन कृष्ण कुछ भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इस इस अचाह के कई अद्भुत कारण कृष्ण खुद अकेले लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से उनकी सारी फौजें लड़ रही दूसरी तरफ से लड़ने वालों का यह ढंग नहीं है कि खुद की फौजें दुश्मन की तरफ से लड़े कृष्ण लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ से कृष्ण की सारी फौजें अकेले कृष्ण को छोड़कर लड़ रही हैं कौरवों की तरफ से लड़ने वालों को यह ढंग कभी सुने नहीं गए अगर ये ढंग है लड़ने वालों के तो सब लड़ने वाले गलत है ये आदमी लड़ने वाला ठीक हिटलर राजी हो सकता है कि फौजें लड़े दुश्मन की तरफ जी नहीं हो, फौजें होती इसलिए कि अपनी तरफ से लड़े लड़ने वाले का चित, लड़ने का पूरा इंतजाम करता है बड़ी अजीब लड़ाई चल रही है इसमें एक आदमी है जो लड़ रहा है इस तरफ से उसकी सारी फौजें लड़ रही दुश्मन की तरफ से यह आदमी कोई लड़ने में बहुत रस वाला नहीं है लड़ने से इसे बहुत प्रयोजन नहीं है लेकिन स्थिति लड़ने की है और इसलिए अपने को भी दो हिस्सों में बांटा है उसने कि बाद में आप उसको दो कितना कर सके दोषारोपण न कर सके कृष्ण की स्थिति बहुत ही अद्भुत है उनके सारे व्यक्तित्व की बनावट बहुत अद्भुत है और यह लड़ाई भी बड़े मजे की है सांझ हो जाती है युद्ध बंद हो जाता है और सब एक दूसरे के खेमों में गपशप करने चले जाते हैं और एक दूसरे से जाके पूछने लगते हैं आज कौन मर गया कौन क्या हो गया संवेदना भी प्रकट करने जाते सांझ को गप सब जमती है बड़ी अजीब लड़ाई है यह लड़ाई ऐसी नहीं लगती कि दुश्मनों की है दुश्मनी जैसे नाटक जैसे खेल जैसे अपरिहारिता है एक इनहेबिटेबिलिटी है जो ऊपर आगे पड़ी है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं मालूम पड़ती सांझ हो जाती है बिल्कुल बच जाते है युद्ध बंद हो गया है। और पता लगाना मुश्किल है कि कौन कहां है। सब एक एक दूसरे दूसरे के के खेमों खेमों में में चले गए और एक दूसरे के खेमों में चर्चा चल रही है दुख संवेदना भी है कि कौन मर गया अकेले कृष्ण का ही मामला ऐसा नहीं है बहुत से मामले ऐसे हैं कि कोई उस तरफ से लड़ रहा है उसका कोई साथी इस तरफ से लड़ रहा है और कैसे मजे की बात है युद्ध समाप्त हो जाता है और कृष्ण ही सलाह देते हैं पांडवों को कि वो भीष्म से जाके शांति का पाठ ले लो भीष्म से जो उस तरफ से युद्ध का अग्रणी उस तरफ से युद्ध का सेनापति है युद्ध का जो सेनापति है दुश्मन की तरफ से उससे शांति का पाठ लेने के लिए शिष्य की तरह बैठ जाते हैं लोग भीष्म का जो संदेश है वो शांति पर्व है बहुत अजीब बात है बड़ी दुश्मन से कभी कोई शांति का पाठ लेने गया है दुश्मन से अशांति के पाठ लिए जाते और उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती मरते हुए भीष्म से शांति का पाठ लिया जा रहा है धर्म का राज समझा जा रहा है युद्ध साधारण युद्ध नहीं है युद्ध बहुत असाधारण है और युद्ध के मैदान पर खड़े हो गए योद्धा साधारण लड़ाई में गए हुए सैनिक नहीं है इसलिए इसे गीता धर्मयुद्ध कह पाती है इस युद्ध को धर्मयुद्ध कहने का कारण कृष्ण समझा बुझा के युद्ध नहीं करवा लेते कृष्ण समझा बुझा के अर्जुन के छत्री होने को प्रकट कर देते एक मूर्तिकार का मुझे स्मरण आता है एक मूर्तिकार एक पत्थर में मूर्ति खोद रहा है कोई आदमी देखने आया है उसकी मूर्ति बनाने को पत्थर छिड़ते जाते हैं छैनी पत्थर काटती चली जाती है फिर मूर्ति उघड़ने लगती है फिर पूरी मूर्ति उघड़ जाती है और फिर वो जो देखने आया है वो कहता है तुम अद्भुत कारीगर हो तुमने जैसी मूर्ति बनाई ऐसे मैंने किसी को बनाते नहीं देखा वो कहता है माफ करना तुम कुछ गलत समझे मैं मूर्ति को बनाने वाला नहीं हूँ सिर्फ उगाड़ने वाला हूँ इधर निकलता था इस पत्थर में मुझे मूर्ति दिखाई पड़ी तो जो, जो गैर जरूरी पत्थर थे वो भर मैंने अलग किए इधर से गुजरता था मूर्ति मुझे दिखाई पड़ी इस पत्थर में क्या अरे इस पत्थर में एक मूर्ति छिपी मैंने सिर्फ गैर जरूरी पत्थर अलग कर दिए और मूर्ति जो छिपी थी वो प्रकट हो गई मैं बनाने वाला नहीं हूँ सिर्फ उगाड़ने वाला हूँ अर्जुन को कृष्ण सिर्फ उघाड़ते हैं बनाते नहीं वो जो था उघाड़ देते हैं। उनकी छेनी सिर्फ गैर जरूरी पत्थर अलग कर देता बाद में जो अर्जुन प्रकट होता है वो अर्जुन का होना है उसकी निजता है ऐसा वो आदमी था पर हमें तो लगेगा कि मूर्ति बनाई है यह आदमी क्या कह रहा है कि बनाई नहीं हमने बनाते देखी हमने छेनी से पत्थर काटते देखा है लेकिन ये एक मूर्तिकार का कहना नहीं बहुत मूर्तिकारों का कहना है कि उन्हें मूर्तियां पत्थरों में पहले दिखाई पड़ती हैं फिर वो उन्हें उघाड़ते पत्थर बोलते हैं मूर्तिकार से कि आओ इधर इधर कुछ छिपा है इसे उघाड़ दो सभी पत्थर काम नहीं आते सभी पत्थर बेमानी हैं। किसी पत्थर में जहां छिपा होता है उस निजता को उघाड़ा है इसलिए पूरी गीता एक उघाड़ने की प्रक्रिया है उसमें अर्जुन जैसा हो सकता था वैसा प्रकट हुआ है हाँ क्रियानंद पूछ सब पूछने लगोगे तो मुश्किल हो जाए हाँ बोलो पूछ ल आप एक शब्द बहुत अद्भुत इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द है अद्भुत वही शब्द मैं आपको करता हूँ और मैं आपसे ही पूछता हूं क्या आप अद्भुत नहीं है? <laughs> ये क्या ले आए हो और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अब होता हूँ <laughs> अभी बात करने दे। रखो रखो मिल लूंगा मिल लूंगा ना मैं अच्छा थोड़ा लेता हूँ तो।, तो पूरा नहीं भाई तो नहीं। <laughs> रखो रखो बोले <laughs> <laughs> <मुले>। बोले <laughs> <मुले। laughs> बोले बोले बोले ले। बोले ओ, तो। तो। पूछ के पूछ। उनको।, उनको पूछे हाँ पूछे पूछे होती है मेरा तो दाखला मगर है वो हमको जरा नहीं उसमे... उसमें कठिनाई क्या है नहीं उसमें कठिनाई क्या है कि आपको ही नहीं बहुतों को होगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे कठिनाई नहीं थी थी थी थी थी। आ, रखना है हाँ ऐसा हा, रख लेंगे ऐसा रख लेंगे और हमारा कोई तक पहुँचता ही नहीं है आपने जो बात की तो प्रश्न श्रीमद भगवद् गीता में कहते ये संशय आत्मा विनक्ष <laughs> और आपका बहुत पॉक्र हुआ और आपका बहुत तो आपको बहुत जचा हुआ रचन की तरह की दिक्कत तो है आपको मैं बटर रचन का रचना और आप ट्रांस रेशनल कल्चर में आपका जन्म हुआ फिर भी आप रचना लिखे और काम को देखेंगे आप फिर प्रैश में जाते हैं तो मगर कृष्ण अर्जुन को कहते की संशय आत्मा विनाश समझा डाउट आप कहते हैं और भी कहता था डाउट सस्तु ज्ञान का पहला चरण रकम सोपान होता है मगर तकलीफ क्या हुई कि जो अर्जुन को सवाल आप उठते हैं उसे सवाल उठकर आपने पर कहा था कि गीता पूर्ण हो गई जो भी कुछ संशय बाकी था बुद्धि उसकी चलती उसकी जल्दी थी मायना विचार उसका चलता था अविष्कार क्यों हुआ कि उसके मन में डाउट आई और कृष्ण डाउट को देखते ही कहते थे कि संशय आत्मा विनश्य थी तो उस तो बड़े हैरानी की बात आपके लक्ष्य में बड़े हैरानी की बात वो हुई कि संशय अर्जुन उसका विनाश नहीं हुआ विनाश गौरव दल का हुआ इनका क्या था संशय आत्मा <laughs> <laughs> नष्ट हो जाते हैं यह बड़ा सत्य है लेकिन संशय के अर्थ समझने में भूल हो जाते हैं संशय का अर्थ संदेह नहीं है संशय का अर्थ डाउट नहीं है संशय का अर्थ इनडिसिवनेस है संशय का अर्थ है अनिर्णय की स्थिति संदेह तो बड़े निर्णय की स्थिति है संदेह अनिर्णय नहीं संदेह भी निर्णय श्रद्धा भी निर्णय संदेह नकारात्मक निर्णय है श्रद्धा विधायक निर्णय है एक आदमी कहता है ईश्वर है ऐसी मेरी श्रद्धा है यह एक निर्णय एक डिसीजन एक आदमी कहता है ईश्वर नहीं है ऐसा मेरा संदेह यह भी एक निर्णय है ये नेगेटिव डिसीजन है ना एक आदमी कहता है कि पता नहीं ईश्वर है पता नहीं ईश्वर नहीं है यह इनडिसिवनेस ये, इन ये संशय है संशय विनाश कर देता है क्योंकि वो अनिर्णय में छोड़ देता है अर्जुन को जब कृष्ण कहते हैं कि तू संशय में मत पढ़ निर्णायक हो निश्चयात्मक हो डिसिसिव हो निश्चयात्मक बुद्धि को उपलब्ध हो तू निश्चय कर कि तू कौन है तू संशय में मत पड़ कि मैं छत्री हूं कि मैं ब्राह्मण हूं कि मैं लड़ने को हूं कि सन्यास लेने को हूं तू निर्णय कर, तू इस निर्णय को उपलब्ध हो अन्यथा तू विनष्ट हो जाएगा इन डिसीजन विनाश कर देगा तू भटक जाएगा तू खंड हो जाएगा तू अपने ही भीतर विभाजित हो जाएगा और लड़ जाएगा और टूट के नष्ट हो जाएगा डिस हो जाएगा संशय को अक्सर ही संदेह समझा गया है और वहां भूल हो गई है मैं संदेह का पक्षपाती हूं संशय का पक्षपाती मैं भी नहीं हूं मैं भी कहता हूं संदेह बहुत उचित है और संदेह के लिए कृष्ण जरा भी इंकार नहीं करते संदेह के लिए तो वो बिल्कुल राजी है कि तू पूछ पूछ का मतलब ही संदेह तू और पूछ पूछने का मतलब ही संदेह लेकिन वो ये कहते हैं कि तू भीतर संशय से मत भर जाना कंफ्यूज मत हो जाना संभ्रम से मत भर जाना ऐसा ना हो कि तू तय करने में असमर्थ हो जाए कि क्या करनी है क्या ना करनी है क्या करूं क्या ना करूं इधर आर में मत पड़ जाना या, या, या वह ऐसे मत पड़ जाना एक विचारक हुआ सोरेन किर उसने किताब लिखी ईधर आर किताब का नाम है यह या वह किताब ही लिखी होती ऐसा नहीं था उसका व्यक्तित्व भी ऐसे ही था यह या वह उसके गांव में कोपेनहेगन में उसका नाम ही लोग भूल गए और ईधर आर उसका नाम हो गया और जब वो गलियों से निकलता तो लोग चिल्लाते इधर आर जा रहा है क्योंकि वो चौरस्तों पे भी खड़ा होकर सोचता कि इस रास्ते से जाऊं कि रा ताले में चाबी डाल के सोचता इस तरफ घुमाऊ एक स्त्री को प्रेम करता था रोजीना को फिर तो उस स्त्री ने विवाह का निवेदन किया तो वो जीवन भर निर्णय न कर पाया करूं ना करूं ये डाउट नहीं है ये इनडिसिव है तो कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं वो कहते हैं तू संशय में पड़ेगा तो नष्ट हो जाएगा संशय में जो भी पड़े वो नष्ट हो गए क्योंकि संशय खंडित कर देगा तू ही विरोधी हिस्सों में बढ़ जाएगा खंड खंड होकर टूटेगा तुझे अखंड होना चाहिए और निर्णय से आदमी अखंड हो जाता है अगर आपने जिंदगी में कभी भी कोई डिसीजन लिया है कभी भी कोई निर्णय किया है तो उस निर्णय में आप कम से कम क्षण भर को तो तत्काल अखंड हो जाते जितना बड़ा निर्णय उतनी बड़ी अखंडता आती है अगर कोई समग्र रूपेण एक निर्णय कर ले जीवन में तो उसके भीतर विल संकल्प पैदा हो जाता है वो एक हो जाता है एकजुट योग को उपलब्ध हो जाता है तो कृष्ण की पूरी चेष्टा संशय मिटाने की संदेह मिटाने की नहीं क्योंकि संदेह तो तू पूरा कर संशय को मिटा और मैं संदेह का पक्ष पाती हूँ मैं कहता हूँ संदेह जरूर करें संदेह करने का मतलब है उस समय तक संदेह की छेनी का उपयोग करें जब तक श्रद्धा की मूर्ति निखर ना आए आहा। तो जायें, तोड़ते जाए तोड़ते जाए आखिर तक लड़ें और संदेह करें किसी को मान ना लें। तोड़ते जाए लड़ते जाए तोड़ते जाए एक दिन वो घड़ी आएगी की मूर्ति निखर आएगी तोड़ने को कुछ बचेगा ना अब अब तोड़ना अपने को ही तोड़ना होगा अब कुछ तोड़ने को ना बचाए नुमूर्ति पूरी प्रकट हो गई है अब व्यर्थ पत्थर अलग हो गए अब श्रद्धा उत्पन्न होगी संदेह की अंतिम उपलब्धि श्रद्धा है और संशय की अंतिम उपलब्धि विक्षिप्तता है पागल हो जाएगा कहीं का न रह जाएगा सब खो जाएगा उस अर्थ में समझेंगे तो ख्याल में बात आ सकती फिर ऐसा एक दो दिन रख लेंगे जब सब पूछ सके